श्रीमदभागवत महात्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अच्छा प्रथम परीक्षित और वज्रनाभ का समागम सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन व्यासुहाचन श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाष्टान सुखा विवर्चिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हे तवे नुमो वयम भक्तिर महर्षि व्यास कहते हैं जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन जो अपने सौंदर्य और माधुर्य गुणों से सबका मन अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं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 नैविशारण्य क्षेत्र में श्री सूर्यजी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादि ऋषियों ने सूर्यजी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया ऋष उच हो वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हसनापुर अभिषिच्य गति राी तथम तो चक्रतु ऋषियों ने पूछा सूत जी धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया सूतवाच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 प्रतिव्याम आगत ज्ञात भद्र प्रेम परिप्लुत अभिगम्याभिवाद्याज निज मंदिरम जब बद्रनाथ आपको यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तब उनका हृदय प्रेम से भर गया उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए परिसज सतम वीर कृष्ण ही ख गतमान सोहिण्याद्या वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे उनका मन नित्य निरंतर आनंदगन घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाथ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्रीकृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया था भी सम्मानितोत्यर्थम परीक्षित पृथ्वी पति विश्रांत सुखमासी सिरो बज्रनाभम वाच रोहिणी आदि श्रीकृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने बज्रनाभ से यह बात कही परीक्षित वाच त्पितृभिर्नूनम अस्मत्पितृ पितामह उधता भूरि दुःख घात अहम च परिरक्षिता राजा परीक्षित ने कहा हे तात तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है मेरा रक्षा भी उन्होंने ही की है न पारयाम्य हम तात साधुकृत्कार यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो कोष सैन्य आदि जा चिंताम तथारिधम अनाधिजा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 का परमा चिंता तथा किंचित विचार्यता इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित सूरवीरता से भली भांति सम्पन्न हो मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए माथुरे त्विषिकीम तो तो स्तुतोहम निर्जने बरे क्वागता भई प्रजा त्यत्रा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 जब बद्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने बद्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे अथो अथोतन अथोट जम विहा सुमपागत पूजि बद्रनाभिन तबे परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। बज्रनाभ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊँचे आसन पर विराजमान हुए उपोधातम विष्णुरातश्चकार प्रीतस्ताव भव परिशां राजा परीक्षण ने बद्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता थे उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे शांडिल्यवाच तृणुत्तम दत्तचित्तो में रहस्यम बद्रभूमि व्यापनाद ब्रज उच्य शांडिल्य जी ने कहा प्रिय परीक्षित और बज्रना मैं तुम लोगों से बद्रभूमि का रहस्य बतलाता हूँ तुम दत्तचित्त होकर सुनो व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम वज्र पड़ा है गुणातीतम परब्रह्म व्यापक व्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता पदम्ययम सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है इसलिए उसे वज्र कहते हैं वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं तस्मिन् नन्दात्मज कृष्ण सदा नंदा विग्रह आत्मा रामच्चाप्त काम प्रेमा इस प्रब्रह्म स्वरूप भद्रधाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है वे आत्मा राम और आप्तकाम है प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं आत्मा तुराधिका तस्त रमणा दसो आत्मा तया प्राजी प्रोचते गुणवेद भी भगवान श्रीकृष्ण की आत्मा है राधिका उनके रमण करने का कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं कामस्तुवांचता गावस् गोपिका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 लीला एवं द्विविधा तत्व वास्तविक प्रकृति के साथ रहने वाली लीला में ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिकी वास्तविकवेद्या जीवाना व्यावहारिकी आद्याम विना द्वितीया नाद्वितीयाद्य घा खचिन वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिकी लीला है वास्तविक लीला के बिना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 यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है अत्र बृजभूमि सायत्रम सुगोपित भाषते भासते पूर्णा कदाचिपी सर्वतः यही वह वृजभूमि है जिसमें भगवान की वह वा वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है कदाचि द्वापर शांहो लीलाधिण सवेता यदास्थ्यो यथेदान तरी शत स्वेश सीपिता तदा, तदा देवाद्येवतरती दे सामत कभी द्वापर के अंत में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 उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं सर्वेशा कृत्वा कृत हरिंतर हितोतना त्रिविधा लोकाशिता पूर्व न संशय अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएँ पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं इससे अनिश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे इसमें संदेह नहीं है नित्यास्तलि देवाद्या कृष्णेन द्वारिका प्रापिता पुरा उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं उनके अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रजभूम में से हट, हटाकर पहले ही द्वारिका पहुँचा दिया था पुनर्मौसलमार स्वाधिकारे सुचा पिता संलिपसों सदा कृष्ण प्रेमानंदकू विधाय स्वीय नित्यु सामवेश सदा निर्वेप्योग्य सुदर्शनाभावता गता फिर भगवान ने ब्राह्मण के साक्ष उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर जजकुल में और तीन देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर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 व्यवहारिकी लीलास्था तन्नाधिकारी पश्यन् त्रागता निर्जन समन्ततः जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए यहां आने वालों को सब और वन सुना ही सुना दिखाई देता है क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते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 गोवर्धन दीर्घपुर डिंग मथुरा महावन गोकुल नंदीग्राम नंदगांव और बृहस्सानु बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए नद्याद्रि द्रोड़ी कुंडादि कुंजान संशेवत स्तव राज्य प्रजा सुसम्पन्ना तुम चीहित भविष्य उन उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी पर्वत घाटी सरोवर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 मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी वज्र संसना वज्र संसेवनाध से उद्धवस्था मिल तहस्य में तस्मात्सती ओं समिक इस वज्रभूमि का सेवक व्रजभूमि का सेवक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 उनकी बातें सुनकर राजा परिचित और बद्रनाम दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ये श्री स्कंधे महापुराणीत सहस्राम चईतायाँ द्वितीय वैष्णवखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्यंडल्योपदेष्ट व्रजभूमि महात्म वर्णनम नाम प्रथमोध्याय